भाष्य में अध्यास भाष्य पर विचार हुआ था। सूत्रशंगष्यध्याष्यपुवा युष्मोचर विषय विषयिणो तम प्रकाशवद्धस्वभा इतरेतरभावत् सिद्धाया तर्माण सुतरा इतरेतरभावत्ति ये वाक्य पर विचार चल रहा है युष्मदस्मद पद का अर्थ करने के बाद युष्मदस्मद पद में ऐक्य नहीं हो सकता ये कहा और उसके बाद उसके लिए विषय विषयिणो हो तम प्रकाशवत विरुद्ध स्वभाव हो ये कहा यानी तालात्म्य भी नहीं हो सकता जैसे विषय और विषयी का तादात्म्य संबंध नहीं होता तादात्म्य किसको कहते हैं भेद सहिष्णु होता है अभेद उसको तादात्म्य कहते हैं और भेद असहिष्णु को ऐक्य कहते हैं तो दोनों नहीं हो सकता है दोनों विरुद्ध स्वभाव के हैं इसीलिए तादाप्य संभव नहीं है तम प्रकाशवत विरुद्ध स्वभाव तमस्व और प्रकाश के समान दोनों में विरुद्ध स्वभाव है अब ये विरुद्ध स्वभाव दोनों में होने से एक अनुमान दिया कि विमदौ न अभिन्नतया प्रमित मिथो विरुद्धवाद ये जिसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं प्रकृति विषय आत्मा अनात्मा इन दोनों का अभिन्नतया ज्ञान नहीं हो सकता यानी भिन्नतया ही ज्ञान होता है अभिन्नतया ज्ञान नहीं हो सकता तो अभिन्नताव अभिन्नता प्रमित तो अभाव अभिन्नत साध्य है और हेदु दिया मिथो विरुद्धत्व जो परस्पर विरुद्ध रहते हैं उन दोनों का एक बुद्धि से एक ज्ञान नहीं होता व्याप्ति हो जाएगी यत्र यत्र मिथो तत्र तत्र न अभिन्नतया तमित जो जो परस्पर विरुद्ध होता है उनमें कभी भी एक भाव से अभिन्न भाव से ग्रहण नहीं होता जैसे व्याप्ति स्थान है तम प्रकाशवत इनका परस्पर विरोध होने से अभिन्न भाव से इनका ग्रहण नहीं होता है भिन्न भाव से ग्रहण होता है ये कहा था अब आगे विरोध फल महा टीका हम करते तो ऐसा विरोध दिखाने का क्या फल हुआ कि ये फल हुआ कि इधरेतर भाव अनुपत्त सिद्ध उस आया उससे ये सिद्ध हुआ एक का दूसरा भाव नहीं हो सकता यानी युष्म का अस्मत भाव, अस्मद का युष्म भाव नहीं हो सकता युष्म यहां जड़ है जो इदम पद का वाक्य है जड़ बताता है और अस्मद चेदन है जो आत्मा से जाना जाता है साक्षी रूप में लक्षित होता है और क्षेत्र रूप में उसका प्रत्यय वो जरूर होता है प्रवृत्ति होती है तो इस प्रकार से जो दोनों विरुद्ध होने से इधर भाव इधर इधर भाव का अर्थ एक दूसरा होना एक दूसरा बन जाना इसी को हम भाव शब्द से कहा भाव यहां भावना के अर्थ में नहीं है भाव मैंने एक दूसरा बन जाना अस्तित्व के अर्थ में एक का अस्तित्व दूसरे में दूसरे का अस्तित्व पहले वाले ऐसा नहीं हो सकता अनुपत्तों अनुपत्तों कहते समय युक्ति से सिद्ध नहीं होता मानने के लिए तो हो जाएगा किंतु युक्ति से सिद्ध नहीं हो अनुपत्ति का अर्थ ही होता है युक्ति संगत नहीं बैठता मन इसको स्वीकार नहीं कर सकता ऐसे सिद्ध होने पर सिद्धायाम सत्याम यह सभी सप्तमी है तथर्मा सुतरा इतने दर भाव अनुपत्ति यदि जब ऐसा हो गया दोनों का एक का दूसरा भाव नहीं आ सकता है तो उनका धर्म का भी एक का दूसरे भाव नहीं आ सकता चेतन का धर्म चैतन्य ये जड़ में नहीं आ सकता और विस्मत प्रत्यय का जो विषय है उसका जो जड़स्वर ये चेतन में नहीं आ सकता परस्पर धर्म भी नहीं आ सकता इसको ठीक है इधर से इधर भाव नामा इधर का इधर भाव होना मतलब क्या है इतरे दरत्व ऐक्यम इतरे दरत्व हो जाना ये वास्तव में एक दूसरा बन जाना वास्तव में एक दूसरा बन जाना जैसा जड़ हो तो चेदन बनता है चेदन हो तो जड़ बनता है ऐसा एक का दूसरा हो जाना ऋषि सर्प बन जाना जैसा इतर भाव हो जाना इसको भावत्व तो कह रहे हैं इतरे तरह इतरे तरत्व इतर का इतरत्व ठीक है इसको आय के लिया गया आय ऐक्य है इतरस्मिन इतर भाव तादात्म्य इधर दूसरे में दूसरे का भाव हो जाना तादात्म्य है यानी दूसरे में दूसरा जैसा दिखाई पड़े वो तादात्म्य है और वास्तव में एक दूसरा बन जाना ऐक्य ये बोलना चाहते हैं। ये दोनों में अंतर है अब थोड़ा ही अंतर है देखो इतर इतरत्व ऐक्य का और इतरस्मिन इतर भाव तादात्म्य ऐक्य में क्या होगा जैसा षड अंग भी ब्राह्मण ये कहा जाता है भाषिकात्म उदाहरण दिया छह अंगों को जानने वाला ब्राह्मण है ऐसा का। अब ब्राह्मणत्व तो धर्म विशिष्ट व्यक्ति में षडंगत्व तो विशिष्ट भी बैठा हुआ कृष्ण घटा हा बोल तो जो घट है वो कृष्णत्व तो विशिष्ट है उसमें कोई भेद नहीं दोनों एक जैसा होता है अब वहां विशेष नशेष भाव जैसा दिखाई पड़ता है किंतु अर्थात वो एक निकलता है तात्पर्य से एक निकलता है जब हम कृष्ण घटाह बोलेंगे विशेषण क्या है कृष्णा और विशेष घट ऐसा एक दूसरा संबंध ऐसा दिखता किंतु इसका लक्ष्य जो है पदार्थ एक निकलता है इसके कारण वो ऐक्य बना है तो इसलिए इधर का इधर हो जाए तो एक दूसरा बन जाए वास्तव में ऐसा ही हो जाए वो ऐक्य और इधर इधरअर भाव दूसरे को दूसरा भाव हो जाना ये तादात्म्य है कल जैसा कहा भेद सहिष्णु अभेद है। तादात्म्य में सामान्य रूप से एक जैसा दिखाई देता किंतु उसमें भेद बना रहता बिल्कुल वही हो ऐसा नहीं होता है वो संबंध से या उसके कुछ अन्य कारणों से ऐसा भाव दिखाई पड़ता है उसका कुछ धर्म वहां प्रगट हो जाता है ऐसा पड़ता है। तो तस्मिन इधर दिखाएगा तस्मी भाव दादा न्याय ये दोनों के अप्रती होने से तादात में रूप से अथवा ऐक्य रूप से ये दोनों लिया टीकाकार ने भाषिकार ने से इतरे इतर इधर भाव अनुभव का उनमें से दो अर्थ ले लिया ऐक्य भी संभव नहीं है और भी संभव नहीं है भेद असहिष्णु ऐक्य संभव नहीं और भेद सहिष्णु तादादी भी संभव नहीं मतलब किसी प्रकार नहीं हो सकता एक आंशिक रूप से भी संबंध नहीं बन सकता ये तब उसके अप्रदी दो तब क्या होगा उसकी प्रदीधि नहीं हो सकती है उसका एकत्व रूप से ग्रहण संभव नहीं हो पाता है युक्त उत्तर न्याय प्राप्त ऐसे न्याय के व्यक्ति से सिद्ध होने की स्थिति में तब संस्कार ही ये मुख्य चीज है तो उससे कोई संस्कार नहीं बने संस्कार कब बनता है कि ये को देख के उसके बारे में चिंतन करने के बाद मन में जो वृत्ति चलती है उससे संस्कार बनता है उसकी प्रतीक्षाया स्मृति रूप में बढ़ जाती है बाद में वो जो पहले बैठा हुआ है वो प्रकट होकर के काम करता है स्मृति रूप से प्रकट होकर काम करता है तो ऐसा उसको हम संस्कार करते इसलिए हम पहले कुछ जानते हैं उस ज्ञान के अनुसार ही दूसरा ज्ञान ग्रहण करता है उसके समान ज्ञान उन शब्दों का प्रयोग एक समान होने से हमको जो पहले ग्रहण किया वो अर्थ ही स्फुरद होता है नया अर्थ नहीं आया इसको बोलते संस्कार सिद्धि संस्कार से होता है रज्जू में सर्प होता है कि उनके सर्प का संस्कार हमारे अंदर बैठा हुआ है सीपी में रजत दिखाई पड़ता है उसका संस्कार बैठा हुआ है इस प्रकार देह में आत्म बुद्धि हो रही है इसका मतलब उसका पूरा संस्कार होना चाहिए था किंतु वास्तव में यह संस्कार बन नहीं सकता है या आध्यात् बोलना चाहते अन्य में वास्तव संस्कार बन जाएगा जैसा घट को देख करके बार बार घट को देखने पर घट संस्कार हो जाएगा तो कोई भी घट ऐसा कहेंगे तो वो घट एकदम अपने मन में प्रगट हो जाता है वो संस्कार उसको स्मृति रूप में प्रकट करेगा वो तो प्रत्ययित्तिया भी हो जाती है सब कुछ हो जाता है किंतु इसका वास्तव में कोई संस्कार बन नहीं सकता है कैसे जैसा तम और प्रकाश को मिलाकर के कोई आज तक जाना नहीं है तो उसका संस्कार नहीं बना तम और प्रकाश को मिला करके कभी संस्कार नहीं बनती किंतु दूध और पानी मिला करके संस्कार बन जाता दूध और पानी मिलकर मिल संस्कार बन जाता दोनों एक हो जाता है ऐसा होता है हाँ वास्तव में दूध और पानी एक होता है कि नहीं होता नहीं होता कभी भी दूध और पानी एक नहीं होता है एक हुआ जैसा आपको भ्रम हुआ है बिल्कुल गलत है दूध दूध ही रहता है पानी पानी ही रहता है आप कितना भी मिलाओ अलग <laughs> अलग ही रहता किंतु तो हमें संस्कार एक साथ हो जाता है क्यों उसका सा दृश्य इतना निकट है कि वो दोनों को अलग विवेद नहीं कर पाए अलग विवेद नहीं कर पाने की स्थिति में दूध पानी एक हो जाता है और जो बुद्धिमान व्यक्ति पढ़ा लिखा है और वो दोनों का लक्षण भी जानता है स्वरूप भी जानता है उसका जो केमिकल भी जानता है सब कुछ जानता है तो वो समझ लेगा कि दूध का मतलब यह है इसमें धाधु है और पानी का मतलब यह है उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन है और दूध में लैक्टो और बाकी जो कैल्सियम वोल्सियम ये सब है तो ये सब मिलकर के बना हुआ है एक दूसरा नहीं होता कभी होता नहीं वो मिला हुआ जैसा दिखता है अब हम पीने से वो थोड़ा पानी का भी काम करेगा तो दूध का भी काम करेगा इसीलिए दूध से जो प्रयोजन उन्हें पूरा नहीं होगा पानी वाला दूध में पानी का प्रयोजन ज्यादा होगा दूध का प्रयोजन कम होगा क्योंकि दूध में भी पहले वो पानी मिला रहता है वो स्थान से आते समय ही थोड़ा पानी मिला ही रहता है बात ही उसमें जो भी है विशेष अंश भी रहता है ऐसा यहां नहीं है वहां पर संस्कार बन गया क्योंकि वहां विवेचन नहीं होने के कारण बन गया विवेचन जहां होता है वहां एक दूसरे का संस्कार मिला के नहीं बनता नहीं बन पाने से क्या है इनका तात्पर्य क्या है संस्कार नहीं बनता पहले से क्योंकि आगे इधर इधर भाव नहीं हो सकता इधर इधर भाव बनने का कारण नहीं है ठीक है ननो आत्मात्मोर इधर इधर भाव अभावे भी तब धर्म चैतन्य जाते आदि नाम इधर इधर भाव क्या ठीक है आपने इस चीज समझाया आत्मा और अनात्मा का इधर इदर इधर भाव नहीं हो सकता इधर इधर भाव अभावे भी इधर इदर इधर भाव का अभाव होता है ऐसा होने पर भी तब धर्माना उनके धर्मों का हो जाएगा आत्मा वास्तव में अनात्मा नहीं बनता अनात्मा वास्तव में आत्मा भी नहीं बनता ये आपका कहना ठीक है हम मान लेते हैं किंतु उन धर्मों का तो आपस में लेन देन हो जाएगा ना जैसे दूध और पानी में जी दिखाई देता है, और दूध का धर्म वहां कम पड़ गया पानी का धर्म भी आ गया पानी जो है दूध का धर्म ले लिया ऐसा होता है इसको इसको धर्म दे दिया वास्तव में देखो कैसा होता है किसी कवि ने ऐसा उदाहरण दिया दोस्त लोग ऐसे होते हो दोस्त कैसे होता जैसे पानी और दूध के समान होता है अब वो पानी जो है दूध के साथ मिल जाने से दूध ने अपने सारे गुण को पानी में दे दिया अपना ही बना दिया ना फिर वो दूध नाम से पुकारने लगे लोग उसी को दूध का पैसा देके पानी खरीद खरीदने लग गए तो ऐसा हो रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि वो दूध का गुण दूध अपने साथ आया हुआ कम गुण वाले जो दोस्त है पानी उसको सारा अपना गुण दे दिया अपना जैसा बना दिया उस ऐसा होता है संघ से ऐसा होता है किसी कि कवि ने भद्रगरी ने ऐसा दिया फीरेत्मगोदा यही गुण दत्ता बुरा देखिला फीरे तापमेक्ष ऐसा ऐसे करके स्मोक बना है जो है पहले अपना गुण उनको दे देता है देने के कारण क्या करता है जब दूध दूध गर्म होता है ना गर्म होता है तो बाहर जाने लगता है बाहर जाने लगता है आप थोड़ा पानी डालो वो रुक जाता है इसका मतलब क्यों ऐसा पानी डालने से वो रुक गया अब वो दूध गर्म होके बाहर जा रहा है वो दोस्त को आबत् आ गया आबत् आ गया तो वो पानी जाकर के तो उसको करता है और कभी की कल्पना है लेकिन ठीक है भक्त बहुत अच्छे कवि माने जाते हैं, बहुत अच्छी कल्पना करते हैं तो ऐसा कुछ धर्म को दूसरे में जोड़ देता है एक धर्म दूसरा दे देता है तब धर्म चैतन्य जात्यादी न चैतन्य धर्म जड़ को दे दिया और जड़ जो है अपना धर्म चैतन्य को दे दिया ऐसा दोनों में धर्मों का आदान प्रदान तो हो सकता है मान तादाध्य के हिसाब से हो सकता है तो इधर एदर भाव है क्या इस प्रकार इधर दरअ भाव हो जाएगा धर्म का आदान प्रदान करके हो जाएगा वस्तु वास्तव में नहीं बनता है तो भी धर्म का आदान प्रदान हो जाता है जैसा दृश्य दे जैसा देखा गया है पुष्पुटिकाद पुष्प अभावे भी तदर्म जैसे पुष्प की पुटिका है पुटिका मैंने उसका एक कण एक खंड पुष्प फूल ]MM. है अभी गुलाब देखा फूल है उसका एक कण है उसका कोई अंश है वो तो पुष्प नहीं है पुष्प तो ये पूरा होता है उसका एक कोई कण है जो उसके अंदर बैठा हुआ कण है वो तो पुष्प नहीं होता पुष्प नहीं होने पर भी वो पुष्प का जो गंध गुण है वो कण में रह जाता तो पुष्प में पुष्पत्व है वो कर्ण में पुष्पत्व नहीं है पुष्प का गुण क्या है गंधत्व तो है वो कण में भी गंधत्व तो आ गया इसका मतलब पुष्प नहीं होता हुआ उसका आदान हो जाता है तो इधर इधर व्यभिचार दोनों का है पुष्प कर्ण नहीं है कर्ण पुष्प नहीं है किंतु पुष्प ने क्या किया अपना गंध गुण दे दिया इस प्रकार से चैतन्य जड़ नहीं है जड़ चैतन्य नहीं है आत्मा अनात्मा नहीं अनात्मा आत्मा ने किन्तु आत्मा का गुण अनात्मा को दे दिया ऐसा हो सकता है आपस ये कहना चाहता तथा से इधरे इतरे दर धर्म प्रमित तस्कारा तो अध्यास सिद्ध हो जाएगा कि उसके संस्कार से इतरेतर को इतर इतरत्र इतर जो है इतरत्र करेगा एक दूसरे में संस्कार का आदान धर्म का आदान करेगा और इधर इधर धर्म का आदान करेगा परस्पर धर्म का आदान करेगा उसके धर्म के प्रतिपत्ति से उसके स्वीकार करने से उसके ज्ञान से तस्कारा उसका संस्कार बन जाएगा अध्यास, अध्यास हो सकता है तो अलग अलग रहने पर भी इसका इसमें संबंध करके अध्यास हो सकता है जैसे पुष्प के कर्ण के जो गंध है हम उसको पुष्प ग्रंथ ही मानते है यदि अलग है होने पर भी पुष्प ग्रंथ उसको मानते हैं इस प्रकार का अध्यास हो जाएगा कि ये आत्मा चेतन है वो उसके चेतनत्व तो को जड़ में आदान कर देगा और जड़ जो है फिर उसका भी धर्म इसमें आदान करेगा ऐसे आदान विदान से काम हो जाएगा तो वो अध्यास संस्कार सिद्ध हो जाएगा अध्यास सिद्ध हो जाएगा तब कहते ना ऐसा भी नहीं हो पाता है इसलिए बोला भद धर्माणाम इत्यादि कहा पास धर्म त्धर्माण सुतरा नितरेत भावा इसका अर्थ क्या है तयोर धर्माः तोरात्मात्मोर्माचतन्यट्यादय तग्रह तदे यहां दोना है तयो हो, तयो हो हो धर्माः तय धर्मा त्धर्माण तो आत्मा आत्मात्मा का धर्म है क्यों क्या क्या है चैतन्य जाट्यादय जड का भाव है जात्य जटता है चैधन्य है जटता है जटता माने वो चेधन नहीं है वो स्वयं प्रवर्तित नहीं होता है स्वयं प्रकाश नहीं होता है स्वयं प्रवर्तित नहीं होता अन्य की प्रवृत्ति की प्रेरणा से वो प्रवृत्त होता उसको जड देते और चैधन्य जो है स्वयं प्रकाश होता है स्वयं ज्ञाता होता है और स्वयं प्रवृत्ति भी होता है तेजाम न भाव इन धर्मों का जाट्य और चैतन्य आदि धर्मों का इतर का इधर में भाव नहीं होता मिथ विरुद्ध यो हो धर्म धर्मिणो हो धर्मान इधर इतरत्र भाव से अदृष्टत्व ऐसा कहीं देखा नहीं गया कि दोनों आपस में विरुद्ध हो एक बात और धर्म और धर्मी रूप से विरुद्ध हो ऐसे विरुद्ध दो धर्मियों का आपस में धर्म का आदान नहीं देखा गया है इसीलिए तेजा धर्मित आदात्म्या चुप्त विरोध भाष्वा तेषा में टिप्पणी है तेषा धर्माण धर्मित आदात्म्या स्वाश्रय दादात्म्य ये जो जितने धर्म है जिसका आप आदान प्रदान चाहते हैं उसका तो धर्मित तादात्म वो स्वाश्रय आदात में रहने के कारण जिसके आश्रय में धर्म के साथ रहेगा वो उसका ही रहेगा उसके साथ आदात में रहेगा इसलिए उक्त उक्त विरोध भागव ये पहले जो कहा हुआ वो विरोध के भागीदार ये बन जाएगा इसका मतलब उसके उसका भी इसका विरोध हो जाएगा उसका धर्म चैतन्य का धर्म चैतन में रहेगा और जाट्य धर्म जड़ में रहेगा वो धर्मी में रहेगा उसमें उसके साथ उसका तादात में होता धर्म के साथ धर्मी दोनों एक साथ रहने के कारण उसमें तादाद में होगा उसके आश्रय में रहेगा किंतु वो दूसरे को वो देता नहीं देगा तो उसका धर्म हो बनेगा ऐसा नहीं होता अच्छा ये कहा आगे कहते हैं धर्मीणाम अतिक्रम्य च धर्मान आगम आगमना क्योंकि धर्मी को अधिक्रम करके कभी भी धर्म नहीं रहता यदि हम ऐसा सोच सकते थे यदि धर्मी अलग रहता हो और उसका धर्म अन्यत्र अन्यत्रक्रमण करता तब तो हम मान सकते थे कि धर्मी जो है धर्म को दूसरे को दे दिया वो संक्रमण करके दूसरे में जाके बैठ दिया ऐसा मान सकते थे किंतु धर्मी के आश्रय के बिना धर्म अन्यत्र नहीं जाता जैसे ये फूल का दृष्टांत दिया फूल का दृष्टांत में भी ऐसा है जहां जहां उसका गंध जाएगा वहां वहां वो कण के साथ फूल जुरू धर्मी भी जाता है यदि नहीं जाता है तो आप गुलाब के फूल से उसका सुरंध नहीं सकते उसका कण कण जाता है ऐसा नहीं आए सकते उसका कण उसके साथ जाता है वायु में भी जाएगा तो उसके साथ जाएगा और जहां तक जा सकते जाएगा बाद में वो मिश्रित होकर के दक्ष हो जाता है मतलब सूंघ नहीं सकते ऐसा हो जाए तो ये कर्ण जो जा रहा है उसके साथ उसमें भी वो फूल अपने धर्मी को रखा है वो धर्मी में ही धर्म आश्रित रहता है क्योंकि तो द्रव्य नहीं होने से गुण नहीं होता पृथ्वी नहीं रहेंगे गंधवत्व नहीं रहता गंधवत्व तत्र पृथ्वीत्व में रहता है धर्मी रहे बिना धर्म नहीं जा सकता है तो यहां भी आपको धर्मी का संक्रमण दिखाने के लिए धनी धर्म का संक्रमण दिखाने के लिए धर्मी का भी संक्रमण दिखाना पड़ेगा यदि आप कहोगे चैतन्य धर्म जड़ में चला गया तो चेतन आत्मा भी चला गया बोलना पड़ेगा और जाट्य धर्म आत्मा में आ गया तो वो अचेतन भी आ गया संतर आत्मा में कैसा चेतन हो सकता जैसा सूर्य में कोई अंधेरा दिखाई नहीं पड़ता तो वैसा अन्य धर्म कैसा आदान होगा नहीं होगा नहीं होने से इसका आपस में लेन करना संभव नहीं किंतु कहीं कहीं ऐसा आपको दिखाई पड़ता है जैसे पानी गर्म करते पानी गरम करने से पानी का धर्म क्या है ठंडा क्या लक्षण है पानी का हाँ शीर स्पर्श बच्चा आप यह है शीर स्पर्श उसका लक्षण होता और है और अग्नि का लक्षण उष्ण है किंतु जब गर्म किया जाता है अब पानी अग्नि जैसा जलाने लगता है सब कुछ जलाने पकाने लगता है सब कुछ होता है अब वो जो पहले जवाला था वो अग्नि अग्नि के संपर्क में आके पानी ने अग्नि का धर्म ले लिया अग्नि पानी में हो गया ऐसा दिखता है किन्तु वास्तव में हुआ क्या नहीं हुआ वो अग्नि पानी में प्रवेश किया हुआ जैसा आपको प्रतीत हो रहा है किन्तु तो धर्मी अग्नि फिर भी वहां है क्योंकि उष्ण स्पर्श व तेजा जहां जहां उष्ण स्पर्शवत्व है वहां वहां तेज है वह अग्निकंड वहां प्रवेश किया सामान्य पानी कभी अग्नि नहीं हुआ और अग्नि कभी पानी नहीं हुआ। दोनों हुआ नहीं है एक में दूसरे का संमिलन जैसा है जैसा दूध और पानी में है संमिलन जैसा है एक हो गया जैसा कुंदो हुआ नहीं थोड़ी देर उस रख दो वो फिर वापस करे चले जाता है वो रूप अपने में बन जाता है पानी और ठंडा होके अपने स्वरूप में आ जाता है जब अग्नि प्रवेश करता है पानी के कणों में कुछ कार्य शुरू करता है वो गर्मी अंदर प्रवेश करके वो गर्म करता है अग्नि कणों को तो अग्नि जल कणों को गर्म करता है तो उससे जल गर्म हुआ जैसा दिखता है बाद में जब वो निकल जाएंगे फिर अपने स्वरूप में आ जाता है इस प्रकार से वो आदान प्रदान जहां भी आप देखेंगे वो धर्मी के बिना धर्म का आधान नहीं होता क्योंकि धर्मी के बिना धर्म होता ही नहीं जिसका जो धर्म होगा वो हो, धर्मी ही आश्रित रहेगा इसीलिए धर्मों का आधान भी संभव नहीं है धर्मी के आधान के बिना तो धर्मी का आधान नहीं हो सकता है तो धर्म धर्म का भी आधान नहीं हो सकता इसका मतलब कभी भी शरीर आत्मा नहीं बन सकता नहीं ग्रंथों बिना धर्मिण पुष्प पुटिका दो दृश्य कि गंध भी बिना फूल से वो उसके कर्ण में चला गया ऐसा नहीं है वो पुष्प पुटिका में यदि भी गया है तो भी वहाँ धर्मी है पुष्प का है पुष्प का कुछ कण वहाँ है आ, ये लैयाई क्या कहते हैं वो कैसे पता चलता है कि पुष्प का कर्ण ऐसा है बोलते हैं कि पहले जब पुष्प खिलता है उसमें धीरे धीरे धीरे धीरे जाता है जाने के बाद में ये जो छोटा छोटा कर्ण है वो निकल जाता है अब जितना आपका प्रारब्ध मतलब कर्म होगा वो सूंघने कितने लोगों को सूंघना होगा उसमें उसका अदृष्ट बैठा हुआ होता है अब देखो देखो फूल खिला है, फूल खिला है तो हमको सब सुगंध आता है सुगंध आने पर आनंद होता है आनंद होने का मतलब क्या है हमने कुछ अच्छा कर्म किया हमको सुगंध मिली यदि अच्छा कर्म नहीं है तो जैसे शहर में लोग रहते हैं ना उनको दुर्गंध दुर्गंध मिलता है। वो सुगंध मिलेगा क्योंकि वो अच्छा कर्म नहीं है वो तो जो भी है रह रहा है सुगंध नहीं मिलता अब सुगंध मिल रहा है तो अच्छा कर्म है दुर्गंध मिल रहा है तो बुरा कर्म है अब वो कहता है कि जब तक उस फूल के पास अदृष्ट है इतने लोगों को सुगंध फैलाने का वो तब तक वो फैलाता रहेगा बाद में वो अदृष्ट कदम होगा उसके कर्ण भी खत्म हो जाएगा फिर वो सुगंध रूप में दिखाई नहीं पड़ेगा ऐसा कहते हैं जो भी है वह धर्मी को लेकर के ही धर्म को निश्चय किया है आयोग को भी उसके आश्रय करके कहता है सूक्ष्म स्वाश्रय सहैव उपलब्धा अन्यथा गुणत्व व्याघात अब वो सूक्ष्म हो जाने के कारण आपको मालूम नहीं पड़ता क्योंकि गुण सूक्ष्म होता है द्रव्य आकृत होता है तो सूक्ष्म रहने से स्वाश्रय सहैव उपलंभा स्वाश्रय तो के साथ मतलब धर्मी के साथ मिलने पर भी अन्य प्रकार से आपको लगता है यदि ऐसा धर्मी के साथ नहीं मिलता है गुण ऐसा यदि सोचोगे तो अन्यथा गुणवत् गुणत्व व्याघा था गुणत्व तो तो ही नष्ट हो जाएगा क्योंकि तो गुण का लक्षण क्या है द्रव्य आश्रितत्व है द्रव्य आश्रित्व गुणवत्व द्रव्य आश्रित कर्म से भिन्न होता हुआ द्रव्य में आश्रित जो है वो गुण होता है इसीलिए गुणत्व तो नष्ट हो जाएगा फिर द्रव्य में आश्रित है नहीं वो अलग से ही घूम रहा है अपना स्वतंत्र तो फिर क्या होगा हो तो द्रव्य हो तो आद्रित नष्ट होने पर गुणत्व नष्ट हो जाएगा ऐसा हो नहीं सकता है वो द्रव्य में आश्रित रह के होता है अन्य में उसका अलग से जाना संभव नहीं उत्क्रांति अधिकरण से बक्ष्य थी इसके विषय में हम बाद में उत्क्रांति अधिकरण में विस्तार के विचार करेंगे हाँ वहां सूक्ष्म शरीर कैसा ये स्थूल शरीर से निकल जाता है कैसी मृत्यु होती है इसके बारे में विचार करेंगे बहुत सुंदर विचार है दो तीन अधिकरण में ब्रह्मसूत्र में इसके बारे में विचार है कि कैसा इस शरीर से आत्मा उठ करके दूसरे शरीर में जाता है तो वो है ब्रह्मसूत्र में इसी अध्याय में तीसरे पाद में तेरवा अधिकरण तेरवा सूत्र में आ जाएगा उत्क्रांत अधिकरण हमसे इधर बक्षे तद धर्माणाम इधर सत्व प्रमा इत हाँ। इसीलिए उनके धर्मों का भी चैतन्य का धर्मों का भी आत्मा का धर्मों का भी अनात्मा में सत्व प्रमा संभव नहीं है ये यदि हो रहा है तो गलती से हो रहा है वास्तविक लगे हो सकता तथा भी आत्मा अनात्मा और अन्य अन्य आत्मगता अध्यापस् किम आयातम इत्याद्या ठीक है आपने लंबी चौड़ी बात बताई है हाँ? किंतु यह आत्मा अनात्मनो नो अन्योन्या आत्मकथा का अभ्यास करने से कुल मिला क्या हुआ चलो भले अध्यास होने दो उसका क्या फायदा क्या दोष ये यह बताओ तीति ती आतंकिया ऐसा पूछने पर इत्यादि क्योंकि ना न अपृष्टम कच्चेजित ब्रुया आप कुछ बोलना चाह रहे हैं किंतु सुनने वाले की इच्छा नहीं वो कुछ और सोचता है तब आगे सुनने को तैयार नहीं है तो अपृष्ट है उसकी इच्छा जिज्ञासा नहीं है ऐसा दिखता है तब आप बोलना नहीं चाहिए अब जानते हुए भी चुपचाप बैठना चाहिए जब उसकी जिज्ञासा होगी तैयार होकर के बोलेगा जब वो समझदार विवेकी होता है स्रोता कभी कभी बुद्धू स्रोदा होता है उसको पता नहीं कि सुनना है कि नहीं सुनना है पता नहीं उसको तो जबरदस्ती बिठा करके सुनाना पड़ेगा तभी वो सुनेंगे लेकिन जो अच्छा है अभी विवेकी है समझदार है तो यदि उसको छुनने की इच्छा नहीं मतलब जिज्ञासा नहीं परिचा नहीं तब तो आगे बोलना नहीं इसीलिए यहाँ बीच बीच में टीकाकर पंक्ति जोड़ देते हैं। आगे पंक्ति लिखने की क्या आवश्यकता है पहले पंक्ति तो हो गई सुधरा इधर इधर भाव भोबत्ती तक हो गया अब हो गया काम जो बोलना था बोल दिया अब आगे पंक्ति क्यों लगाई गई इसीलिए की ऐसी शंका यहाँ आ है आत्मानात्मा का अभ्यास होने पर उसका क्या प्रयोजन है इससे क्या निकला ऐसे पूछा तो उसका उत्तर में दूसरी पंक्ति इतो अस्मत् प्रत्येकोजरे विषयिणी चिदात्मके युष्म प्रत्यगोजर विषय से तर्माण चध्यास ये पंक्तिया इसीलिए इत्यदो भाष्य में तो अस्मत् प्रत्यय गोचरे विषयी अस्मत् प्रत्यय गोचर विषयी में वो विषयी क्या है चिदात्मा है स्वरूप था वो चिदात्मा ही है चैतन्य स्वरूप है अस्मत् प्रत्यय का गोचर है अहम अहम करके प्रत्यय होता है ज्ञान होता है मैं मैं करके होता है और मैं जानता हूं इत्यादि रूप से वो प्रमादा रूप से भी, भी विषयी रूप से भी काम करता है किंतु वास्तविक क्या है वो चिदात्मा है साक्षी तो अस्मत्त्ययगोचरे विषयि चिदत्मे ऐसा जो उपहित चैतन्य चितात्म है उसमें उस्में युष्मतगोचर विषय युषम प्रत्ययगोचर कौन है विषय है पहले तो विषय विषय हो दोनों कहा फिर उसी का स्पष्टीकरण युष्मत्योजर जो विषय उधर्माण चे दो लैन युष्म प्रत्यय गोचर च दोनों का धर्मों का अध्यास होता है एक में दूसरे का अध्यास होता है अभी ये वेदांत की दृष्टि से ये जो भाष्य इतना महत्वपूर्ण ऐसा मानते हैं कि वेदांत की पृष्ठभूमि सारे ये अध्यासभाषी है और इतना ये सुंदर लिखा है कि इसमें युक्ति भी है और अनुभव भी है सारे प्रतिपाद्य विषय का तात्पर्य है आगे पीछे का सारा संबंध है सब कुछ ये अध्यात्षण है और शंकराचार्य जी की जो शैली है वो भी इसमें बहुत स्पष्ट शैली इसलिए कहते हैं कि यदि कोई एक समय आ जाए कि भाष्यकार के अन्य सारे कृतियां लुप्त हो जाए देखने को नहीं मिले प्राप्त न हो केवल अध्यास भाष्य मात्र रह गया तो भी भाष्यकार कितने बड़े ज्ञानी थे कितने अनुभवी थे कितने गहराई से उन्होंने तत्त्व को समझा था और समझाने का प्रयास कैसे किया था उनकी सारे गुणों का ज्ञान ये केवल भाष्य मात्र से हो जाएगा इतने महत्वपूर्ण इतने सुंदर क्योंकि गहन भी है बहुत गहन है और बहुत सरल है पंक्ति और एक में जो बताया उसको लेके आगे बोलेंगे देखो एक एक पंक्ति के दो दो जोड़ने के लिए टीकाकार कितना लिख रहा है जो कई दिन से टीका चला रहा है अब वो दो दो शब्द को जोड़ने के लिए उसके अंदर से इतना अर्थ निकलता है ऐसा बना के लिखा है अनुभवी है इसलिए ऐसा लिखा स्पष्ट है तो कहते हैं कि अस्मत प्रत्यय गोचर का विषय में युष्मत युष्म प्रत्येकोजन धर्मों का अभ्यास नहीं हो सकता यह हमने हमारा एक कार्य का, का तात्पर्य है ठीक है देखिए शब्द न अभेद प्रमित्त्यभाव हेतु लुप्त इत्यदा हमें जो इधि है इसी से पहले जो वाक्य समाप्त किया है उसके लिए हेतु दिया गया है इत्यदा माने इस कारण से हेतु बोल देना इसी शब्द के द्वारा अभेद प्रवृि अभाव अभेद नहीं हो सकता है अभेद सत्व ज्ञान नहीं हो सकता अभेद ज्ञान यथार्थ नहीं है इसका हेतु है तत्फलम अभेद संस्कार अभाव अदा शब्दार्थ और इति के बाद आता है आधा मैंने उसका फले, वो प्रविधि का अभाव होने से वो प्रविधि संबंध संस्कार का भी अभाव हो जाएगा उससे संस्कार भी नहीं बन सकता और प्रविधि भी नहीं हो सकती तो तत्फल अभेद संस्कार अभाव अतः अदशा दोनों दे दिया तो दोनों नहीं हो सकता क्योंकि उसका संबंध भी नहीं होगा और उससे अभेद संस्कार भी नहीं होगा यदा आत्मनो मुख्यम प्रत्यक्त प्रदीदीव अहंकारादि विलापेन ब्रह्मात्मी व्यवहार्यवच जो आत्मा का मुख्य प्रत्यकत्व है ये मुख्य शब्द कहने से जो अत्यंतिक रूप से जिसको हमें स्वीकार करना चाहिए उसका ग्रहण होता है जो आत्मा क्या आत्मा का मुख्य प्रत्यकत्व प्रत्यक्त में ना सबसे अंदर अब अंदर अंदर अंदर, अंदर खोजते जाइए जैसे फलकोष प्रक्रिया की दृष्टि से अन्नमयम प्राणमयम निकाल दिया छोड़ दिया विज्ञानमय छोड़ दिया फिर आनंदमय को छोड़ दिया उसके बाद शेष रहता है कौन आप रहते है कि नहीं रहते आप रहता है सब कुछ जाने के बाद भी मैं हूं ये होता है इसीलिए प्रतिष्ठा उसके पीछे ब्रह्म बैठा हुआ साक्षी उसके पीछे बैठा उसका अनुभव होता है तो आपको जब भी आत्मा का ज्ञान चाहिए क्या करना चाहिए एक एक को बाहर बाहर जो है उसको निकालते जाना चाहिए युक्ति से विचार से निकालते जाना चाहिए वो बताइए कि कौन सी कौन सी युक्ति लगाने से निकल जाएगा शेष में अंत में क्या बोले सबसे अंदर एक मिलेगा वो है प्रत्यक आत्मा हाँ प्रदी तम अहंकारादि विलाव यानी जो प्रत्यकती प्रत्यक्ष की प्रदीति प्रदीति प्रती बार बार आएंगे प्रतीदि का मतलब ज्ञान वो अहंकार आदि से अहंकार को भी जब छोड़ देंगे तब होता है अहंकार रहेगा तो अहंकार तृत्व तो रहेगा अब वो आत्मा को जान के दूसरे क्षण में अहंकार हो जाता क्या होता है मैंने आत्मा को जान लिया वह हो गया फिर अहंकार काम करना शुरू करता है फिर क्या होता है मैं मेरा जैसा कोई ज्ञान नहीं मैं सब कुछ जानता हूं फिर वहां से शुरू होगा फिर उसके बाद अपनी बुद्धि पर अभिमान फिर मन पर अभिमान सब हो जाता है इसीलिए अहंकार जब जुट जाता है अहंकारो ही सर्व अनर्थ हेतु तो ऐसा भाषीकार ने सीधा भाषी में कहा ये अहंकार ऐसा बड़ा राक्षस है सब अनर्थ का वो कारण है वो अच्छा काम करने नहीं देता और बुरा काम करने के लिए मदद करता है हाँ। सीखने के लिए अच्छा सीखने के लिए मदद नहीं करता लेकिन बुरा फटाफट सीखता आजकल देखो मोबाइल सीखने में किसी को कोई टाइम ले जाएगा अद्भुत है, है? किसी भी बुड्ढे को भी पकड़ा दो चार दिन में ऐसे कुमार लगता है तो बड़ा आश्चर्य है क्यों वो सीख जाता है अब वही चीज को आप और देर धन्य से सिखाने जाओ नहीं जा। क्यों उसमें फंस जाता है अब बच्चे लोग तो इतना सब करते हैं अब हम लोग सोच नहीं सकते वो सारा जानता है अब यहाँ तक का आठ दस क्या अभी दस साल बारह साल का एक लड़के को पकड़ा वो ऐसा गोलमाल करके बैंक से पैसा चोरी कर रहा है, हाँ ऐसे कैसे बुद्धिमान आदमी है हाँ, वो अंदर जा करके पता नहीं कौन सा कौन सा खोड़ खोल खोड़ के ऐसे ऐसे कुछ बना के रखा जिससे कि कोई भी पैसा डालेगा कोई भी पैसा निकालेगा तो एक पैसा उसके अकाउंट में जाए केवल एक पैसा उसे पता नहीं चलेगा ना अब एक पैसा एक बार निकल जाए कौन सा पता चलेगा आप भी नहीं गिनेंगे बैंक वाले भी नहीं, नहीं गिनेंगे तो चलता रहा और उससे वो कमाता रहा अब इतने लोग लाखों लोग लेन देन कर रहे हैं, उससे तो एक एक पैसा उसको जाता रहेगा तो कितना हो गया वो मिलता रहा उसको बाद में उस पकड़ा गया अब देखिए बुद्धि देखिए कैसे तो ये सब सीख लेता है अब वो कैसे संस्कार से कैसे जो होता है बुद्धि उसमें चला जाता है वो अहंकार उसमें काम कर देता है फिर इसमें स्वाभाविक प्रवृत्ति भी हो जाती है इसीलिए सबका अर्थ के पीछे भी अहंकार काम करता है अर्थ के पीछे भी करता है अर्थ के पीछे करने के लिए तो थोड़ा बहुत उसमें विशेष ज्ञान चाहिए इसीलिए अर्थ के पीछे जाने से ज्यादा अनर्थ के पीछे जाता है अनर्थ के पीछे जाना आसान होता है क्यों वो तो आपको प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है अब उसमें जो तो आगे पीछे देखना भी नहीं पड़ता जाके घुसना है वो हो जाता है लेकिन अर्थ के पीछे जाना मुश्किल होता है ऐसे आकर्षित हो जाता है ऐसे कुछ आकर्षण उसमें रहता है अनर्थ उसको आकर्षित करता है और वो अनर्थ में फंसने के लिए कई युक्तियां भी देते हो युक्ति भी बोल देते हैं, तो ऐसा करके फंस जाता है तो कौन कराता है ये सब अनर्थ अहंकार कराता है तो ये जन्म से लेके जो जो अनर्थ आपको हो रहा है क्योंकि जन्म ही एक बड़ा अनर्थ है उससे जुड़कर जो जो अनर्थ है सब अहंकार के कारण अहंकार को एक बार बटा दिया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा इसलिए बोला अहंकारादि विलापे न्यवहारित्व च उत्तम यही मुख्य प्रत्यक्षता ब्रह्मास्मि ऐसा ज्ञान व्यवहार्य है ये हो सकता है संभावना है इसकी क्योंकि अहम ब्रह्मास्मि व्य जानत को आत्मा ने अहम अस्मी अग्रे व्याह पहले तो उन्होंने अहम अस्मि ऐसा कहा और उसके बाद अहम ब्रह्मास्मि ऐसा जाना वो तो मैं ही तो सब कुछ बना हुआ मेरे साला कुछ भी नहीं है ब्रह्म वाई दग्रे आज इत्यादि शुरू करता है बृहदारण्य उपनिषद में पुरुष अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण का दसवा मंत्र से तो ये यहाँ ब्रह्माष्टमी ऐसा कहा तद आयुक्तम पूर्व क्यों कहता है ये बनता नहीं आप जो भी कह रहे हैं ना ऐसा किसी को होता नहीं ब्रह्माष्टमी करके किसको भी नहीं होता यहाँ तो जो भी होता है फिर मैं होता है फिर आपने ज्ञान बुद्धि का जो भी अभिमान होता है अहमिदी प्रदी प्रदीय मान अहंकार की ये जो अहम ब्रह्मास्मि है ना ये वास्तव में व्यावहारिक नहीं होता है क्यों क्योंकि उसमें भी अहमदी प्रदीय मान उसमें भी तो अहम अस्मि में अहम प्रदीय मान होता है अहम करके ही तो हो रहा है अहम ब्रह्मास्मि में बहुत बड़ा हूँ ये तो सभी लोग सोचता है अब कौन नहीं सोचता मैं बहुत बड़ा हूं सभी सोचता है <laughs> है ना ये बहुत इसी से होता है सबसे बड़ा ऐसा नहीं बड़ा हो सोचता है किससे जो भी सामने बैठे हो उससे बड़ा अब जो भी बैठा हो रहा सोचता इसीलिए अहम इसी आहं प्र... आहं प्रदीयमान अहम इसी प्रदीयमान होने से अहंकार आदित्या वो भी अहंकार से युक्त है कौन अहम ब्रह्मात्मी भी इसीलिए वो संभव नहीं तब उसके लिए कह रहे हैं कि संस्कार अभाव फलम अध्यास अभाव वक्तुं अधिष्ठान स्वरूप महा कि संस्कार का अभाव का जो फल है वो अध्यात का अभाव है मतलब अध्यात नहीं होता है वास्तव में क्यों नहीं होता क्योंकि उसका संस्कार नहीं होता है और संस्कार क्यों नहीं होता क्योंकि आइक्य और दादाब दोनों दीदी से आत्मा अनात्मा का आपस में संबंध नहीं बनता क्योंकि संस्कार गांव से बना नहीं बनेगा सर अध्यास नहीं बनेगा ये दिखाना चाहते हैं इसीलिए यहां अहंगार में भी जो हुआ अहम ब्रह्माष्टी में जो अहंगार दिखाई पड़ता है वो ये अहंगार नहीं है वो क्या है दूसरा अहंगार है तो कहने के लिए अहम है वो किंतु वो अहम का लक्षण माने उसका जो तात्पर्य अन्यत्र है इसलिए कहा अस्मत प्रत्यय गोचर है दोनों भाष्यकार क्यों जोड़ा इसका कारण बता रहे भाष्यकार में यह जोड़ा अस्मत प्रत्यय गोचरे विषयि चिदात्म के दोनों जोड़ा है तो अस्मद प्रत्यय गोचर है वो अहंगार अहम ऐसा दिखता है किंतु वास्तव में क्या है चिदात्म के वास्तव में वो चिदात्मा ऐसा अहम वृत्ति व्यंग्यस्पूर्णत्व तदवत्व व हेतु अस्मत् प्रत्यय गोजरे इसके लिए कारण क्या है अहम वृत्ति के द्वारा व्यंग्यस्पूर्णत्व अहम वृत्ति के द्वारा प्रकट होता हुआ व्यवहार का विषय होता हुआ वो प्रतिभा होता है होता है अहम वृत्ति के बिना अहम आत्मा ऐसा ज्ञान नहीं होता अहम आत्मा जो ज्ञान हो रहा है अहम वृत्ति से हो रहा है तो उसके द्वारा वो व्यवहार योग्य बन करके प्रकट है इसलिए हम अस्मद प्रत्यय गोचर का प्रत्यय और गोचर दोनों जोड़ा है ना तो अस्मत से अहम को अलहम वृत्ति को लिया फिर उसके व्यंग्य हो गया प्रत्यय और उससे गोचर हो गया स्पुर तदवत्व बा हेतु तद्वत्व में तीन नंबर टिप्पणी दिया स्पूर्ण विषयत्व स्पूर्ण का विषय हो जाना ये है यहां जो तीन नंबर टिप्पणी में टिप्पणी का नंबर गलत पड़ गया जो तो चार लिखा है उसको तीन कर देना तत्वत्व स्पूर्ण विषयत्व में तीन नंबर कर देना आगे ठीक है आदे साधन विको दृष्ट द्व असिधि अतो अगा आत्मनो युक्त मुख्यम प्रत्यक्वाद आद्य साधन विकलो जो है वृत्ति अहंवृत्ति व्यंग्यस्फु तद्वत्म वेदु ये जो कहा। ये हेतु गता एक तो अहमवृत्ति व्यंग्य स्पुर एक हेतु है अथवा तदवत्व तीन स्पुर का विषय बन जाना स्पुर का विषय बन जाना दो हेतु हो गया एक है और स्पुर का विषय बन जाना दूसरा है इसके कारण आप बोलेंगे वो अहंकार है क्योंकि वृत्ति का व्यंग्य का स्पुरण हो रहा है और दूसरा आप बोलेंगे अहम वृत्ति स्पुर का वो विषय बन रहा है इसके ये कारण आप बताएंगे दो कारण बता सकते हैं किंतु दोनों में दोष है आद्य आद्य क्या है स्पूर्णत्व अहम वृत्ति व्यंग्य स्पूर्णत्व उसमें क्या हेतु दोष है कि साधन विकलो दृष्टांत दृष्टांत आपको नहीं मिलेगा दृष्टांत मिलने से ही हेतु को आप जुटा सकते हैं दृष्टांत नहीं मिलेगा साधन विकल दृष्टान्त है हेदु से युक्त तो नहीं दृष्टान्त दृष्टांत मिलता नहीं द्विदी ये तो असिधि और द्विदी ये तो असिद्ध है स्वरूप सिद्ध है हाँ जो है हेदू, हेदू हो गया। उसमें वो भी मिलता नहीं तो आगे दिखाएंगे अब अनुमान आयोग इसीलिए अनुमान नहीं बन जा ब, बन पाता है तो अब अनुमान आत्मनो युक्तम मुख्य प्रत्यक्षवादित्यर्थ इसीलिए अनुमान नहीं होने के कारण आत्मा आत्मनो आत्मनोक्तम मुख्य प्रत्यत्व आत्मा ही मुख्य प्रत्यकत्व है ये हो सकता है यहां अहंगार वृत्ति वाले जो अहम है वो मुख्य प्रत्यत्व उसमें नहीं है क्योंकि उसका जो स्पुर अहम वृत्ति के द्वारा हो रहा है इसको लेके अभी बोलेंगे तो उसमें दृष्टांत नहीं मिलता और दूसरा स्पुर विषयत्व तो जब कहेंगे तो स्पुरण होने के बाद उसका विषय बनेगा है ना तो स्पुर विषय बनने के लिए पहले स्मरण होना पड़ेगा उसके बाद उसका विषय आप ढूंढेंगे अब वो स्मरण ही सिद्ध नहीं होता है तो हेतु असिद्ध होता है पक्ष में हेतु अभाव पक्ष में हेतु नहीं मिलेगा इस दो प्रकार से वो संभव नहीं है क्या संभव नहीं है जो मुख्य आत्मा जो अहम ब्रह्मात्मी के द्वारा जाना जाता है वो अहमवृत्ति युक्त है ऐसा संभव नहीं है वो मुख्य आत्मा तो अहमवृत्ति रही भी उसका उसके पीछे आमृत्ति का भी पीछे जो है वो है उसका दिधात्मा का स्वरूप अब अनुमान आयोग इसलिए अनुमान नहीं होने से आत्मनो युक्तम मुख्यम प्रत्यक्ता आत्मा का मुख्य प्रत्यत्व होना चाहिए यदा आत्मनो विषयत्व तन्ना अभी उसी के बारे में कहते आगे जो आप आत्मा को विषय बनाना चाहते हैं आत्मा को विषय बना के स्फुर का विषय बना के जैसा अहमवृत्ति के द्वारा आत्मा स्फुरन हो रहा तो क्या हो गया वो अहमवृत्ति का आत्मा विषय बन गया ऐसा आप कहना चाहते हैं ऐसा विषय आत्मा नहीं बनता आत्मा हमेशा विषय ही रहता उसको विषय बना नहीं सकते विषय तो जो बनेगा वो इधर बन जाता है आत्मा से भिन्न को ही विषय बना सकते ज्ञादार मरे के जो सबका विज्ञाता है उसको अन्य कोई जान नहीं सकता वो हमेशा ज्ञाता ही रहता है ज्ञाता तो केवलम रूप से रहता है वो कभी न्ये नहीं बनता है इसीलिए सर्वस्व ज्ञाता रूप से साक्षी चेता केवलो निर्गुणश ये सब उसका स्वरूप है इसको आप कैसा स्फुर का विषय बनाओगे नहीं बना सकता है इसीलिए कहा यद आत्मनो विषयत्व वो भी नहीं हो सकता क्योंकि अनुभवामी व्याहृतवाद अहंकार आशंक्य जो आत्मा को आप यहाँ अहंकार का विषय बना रहे हो वो भी नहीं हो सकता क्योंकि अनुभवामी इति मैं अनुभव करता हूं अनुभव करता हूं अनुभवा में ऐसा व्यवहार होता व्यवहत चार नंबर टिप्पणी दिया व्यवहार शब्द प्रयोग शब्द प्रयोग को ही व्यवहार कहते हैं। व्यवहार शब्द व्यवस्थित शब्दवृत्ति शब्द शब्दवृत्ति का विषय होने को हम कहते हैं व्यवहार ये व्यवहार व्यवहार बोलने से क्या है व्यवहार व्यवहार कुछ नहीं है केवल शब्द प्रयोग शब्द प्रयोग को ही व्यवहार कहते हैं। और उसमें वो शब्द प्रयोग के अंदर एक क्रियारूप व्यवहार भी मानते हैं किन्तु क्रियारूप व्यवहार के लिए भी पहले शब्दवृत्ति रूप से होता है मन में उसके बाद क्रिया करते हैं इसलिए व्यवहार क्या है पूछने पर शास्त्रीय व्यवहार की व्याख्या शब्द प्रयोग इतना ही है शब्द प्रयोग करना वो कहना उसको ले, कुछ भी बात लेके आप व्यवहार करते तो यहाँ अहंगार को लेके अहम का व्यवहार हो रहा है इसके कारण ये पूर्व पक्षी आपत्ति उठा रहा था उसको आत्मा में नहीं ले जाना चाहिए वो अहंगार आत्मा में रहता है इसीलिए अहंगार को ही मानना चाहिए आत्मा अलग से नहीं है ये कह रहा था अनुभवामी व्याघ दत्व अनुभवामी ऐसा व्यवहार होता है अहंकार अहंकार जैसा जैसा अहंकार में अहम करो मैं करता हूं यह व्यवहार होता है तो स्पष्ट रूप से मैं करता हूं व्यवहार होने पर अपने अंदर अनुभव करता हूं इसीलिए अहंकार आशंका अहंकार के समान ही ऐसी आशंका होने पर कहा कि ये कभी आत्मा विषय नहीं बनेगा क्यों वो विषय ही है आत्मा विषय बन जाता तब तो आप जैसा कह रहे वैसा हो जाता किंतु तो आत्मा विषय बनता ही नहीं वो विषयी कोडी में रह जाता है इसके कारण उसको नहीं जान पाते आप लोग बोलते हैं आत्मा को नहीं जान जाता शास्त्र भी कहते आत्मा नहीं जाना जा सकता जो जो जाना गया है यशियातम सस्य मदम मदम यश्य न वेद अभिज्ञातम विजानदा विज्ञान अभिजानता जो जानता है करके सोचता है वो नहीं जानता जो नहीं जानता हूं करके सोचता है वो जानता है इसीलिए जानने वाले के लिए अज्ञान और नहीं जानने वाले के लिए जाना हुआ होता है ऐसे आत्मा इसको कैसे पकड़ेंगे ना इधर से पकड़ में आएगा ना उधर से पकड़ में आएगा ऐसा है वो फिसलता रहता है तो इसीलिए आप पकड़ने जाते हैं उसके पीछे तो क्या हो जाता है जिसको आप पकड़ने जा रहे वो पीछे पीछे जाता जैसा है जैसा पुलिस स्वयं चोर है समझो पुलिस स्वयं चोर है तो चोर को पकड़ सकता है नहीं पकड़ सकता ऐसा तो कई बार हुआ पुलिस जो है स्वयं चोरी करके फिर चोर पकड़ने के लिए जाता है गलत करता है स्वयं बात में फिर दूसरे के ऊपर आरत कर दे कहा मिलेगा असली? मिलेगा नहीं क्योंकि स्वयं बैठा हुआ इसी प्रकार है ये स्वयं जानने वाला है जो पकड़ने के लिए जा रहा है वो स्वयं पकड़ने वाला है वो कहां से पकड़ेंगे इसीलिए हमारे कमी लोगों ने कहा ओ न मंदिर में मिलता है न जंगल में मिलता है न समुद्र में मिलता है न आकाश में मिलता है न भूमि में मिलता है न पादार में मिलता है कहीं भी वो मिलता नहीं इसीलिए क्यों कहा क्योंकि वो स्वयं अपना स्वरूप है वो जो ढूंढने जाता वही है तो तुम्हारे अंदर ही है वो ये स्वरूप होने के कारण वो विषयी विषय नहीं बनता विषयी है इसलिए भाषिकार ने विषयी शब्द का प्रयोग किया अनुभवामी भी व्याघ्र तम तद वाच्यत्व तद जो अनुभवामी करके जो व्यवहार होगा इसका क्या होगा अनुभवामी करके व्यवहार होता मेरे को अनुभव होता है तो ये व्याघ्रतत्व है जो व्यवहार का विषय बना हुआ व्यवहार है ये तद वाच्य अनुभवामी व्यवहार तद, तद वाच्यत्व उसका वाच्य हो ये अहम का वाच्य अर्थ भी ले सकता है अथवा तद लक्ष्यत्व अनुभवामी जो व्यवहार इसमें आत्मा आ गया आप कहना चाहते पूर्व कहना चाहता है शंका करने वाला ये बोलता है कि अनुभव में ऐसा व्यवहार होता है इसमें आत्मा आ गया इसीलिए हम ब्रह्मास्मि करके जो व्यवहार हो रहा है किसका जीवन मुक्त का वो भी ये अहंकार को लेके हो रहा है कोई मुख्य आत्मा दूसरा नहीं मुख्य आत्मा में कुछ नहीं जाता ऐसा पूर्व पक्षी चाहता है अब यह हम कर रहे टीकाकार की शैली है उसको और गहराई को खोलने के लिए ये तुम बताओ भाई कि यह जो अनुभवा करके जो व्यवहार है यही तुम्हें परेशानी कर रही है अब जो ये व्यवहार में देखो तब तो उसमें वाक्यत्व तो लेना है कि लक्ष्यत्व तो लेना है अनुभवामी में अहम अनुभवामी ऐसा जो कह रहा है इसका वाक्यार्थ लेना चाहिए वाक्यार्थ मैंने सीधा सीधा दुआ था अहम से जिस अर्थ को लिया जाता है अहम से कौन सा अर्थ को लिया जाता है अहंकार को आत्मा को लिया जाता है ये वाक्या और उसका लक्ष्यार्थ लक्ष्यार्थ होगा वो अहम से जिसको लक्षित कर रहा है वो बोल रहा है किंतु अहम के पीछे और छुपा हुआ और कुछ है वो लक्षित होता है जैसे गंगाया बोलने से गंगा के जो निकट है वो किनारा है वो लक्षित होता है क्योंकि गंगा में कोई झोपड़ी नहीं हो सकता इसके कारण अन्य लक्षित होता है शब्द प्रयोग दूसरा और अर्थ दूसरा ग्रहण होता है उसको बोलते हैं लक्षित जो वाक्य अर्थ से ग्रहण नहीं होता है तब वहां लक्षणा करते तो ये इनमें से कौन सा लेना चाहिए वाच्यार्थ लेना चाहिए कि लक्ष्यार्थ लेना चाहिए तो बोलते ना जहा वाच्यार्थ नहीं ले सकता है क्यों असिधे है असिधि है मतलब हेतु नहीं बैठता असिद्धि हेतु है इसीलिए नहीं हो सकता वाच्यार्थ नहीं ले सकता क्योंकि आप जो वाच्यार्थ लेके उसको समझना चाहते हैं वो विषय रूप से उसको समझना चाहते हैं वो विषय बनता ही नहीं है वो विषयी रूप में रह जाता है विषयी रूप में रहने से वो वाच्यार्थ नहीं हो सकता न इस तरह हेदु वैकल्या और लक्ष्यार्थ भी नहीं हो सकता क्योंकि हेदु यहाँ विकल है हेदु दोषयुक्त है हेदु विकलत तो क्या है पांच नंबर टिप्पणी में कहा यहाँ छह नंबर लिखा है वो पांच कर देना है तीनों में गिलबड़ है एक नंबर इधर करोगे हेतु दृष्टांत इत्यादि दृष्टान्त वैकल्य दृष्टांत में हेतु वैकल्य है कि मन दृष्टांत प्राप्त नहीं होता अतः युक्त विषयित तो इसीलिए ये जो अनुभवामी ये जो व्यवहार है इसका इसके अंदर जो आत्मा है अहम ब्रह्मत्मी इस अनुभव में जो आत्मा है वो विषयी रूप से ही रहता है चितात्मा रूप से विषयी रूप से रहता है वो कभी विषय नहीं बनता है विषय बनने वाला अहंकार है ऐसा कहना चाहते थे का? इसलिए ये सब कह रहा है तो वो वाक्य हो जाएगा अहंकार वाक्य हो जाएगा इसीलिए यहां अहंकार को विषयी विषय रूप से सिद्ध करना है और आत्मा चितात्मा को विषयी रूप से सिद्ध करना है और उसी में अभ्यास नहीं हो सकता अहंकार से देहम जाना मीटि विषयित्वी अब कहते हैं अहंकार भी तो कभी विषय ही बनता है जानने वाला बनता है जैसे अहम देहम जाना मैं शरीर को जानता हूं कौन जान रहा है वह अहंकार जान रहा है अहंकार कहता है मैं शरीर को जानता हूं मैं घृढ़ को जानता हूं पुस्तक को जानता, को जानता है। ये बोलता है तो अहंकार अहंकार का भी देहम जाना मीटि विषयित्व देह को जानता हूं ऐसा विषय होने पर भी मनुष्योहमति अभेद अभ्यास वहां क्या हुआ कि मनुष्योहम ऐसा अभेद अध्यास है मैं मनुष्य हूं जान चाहे वो मनुष्यत्व तो कहाँ है देह में है शरीर में है और अहम है आत्मा में मनुष्यत्व तो शरीर में है आत्मा में अहम है किंतु दोनों को मिलाकर के वहां मनुष्योहम कर देता है इसका मतलब अहंगार ऐसा कर सकता है तो मनुष्योहमि अभेद अध्यास जैसा अभेद अध्यास होता है मनुष्यो अहंग के दोनों अलग अलग होने पर भी यहाँ भी स्याद भी सियादितियां यहां भी ऐसा हो जाएगा कैसा हो जाएगा ये जो अनुभवामी कह रहे ना अनुभवामी जो अनुभव है अनुभव को मुख्य अनुभव को आत्मा का ही स्वरूप लेते हैं क्योंकि आत्मा अनुभव से ही जाना जाएगा और कोई वादी से नहीं जाना जाएगा। तो भाग्यकार इसमें तृतीय सूत्र में व्याख्या में करेंगे बोलेंगे कि शाक्रीण। शाक्रीण। ये जो है अनुभव नहीं धर्म जिज्ञायाव प्रत्यक्षा प्रत्यक्षादय प्रमाणम ब्रह्म जिज्ञासाया कि अनुभवादयो भी यथासम्भवीघा प्रमाण ऐसा करें कि जैसे धर्म जिज्ञासा में प्रत्यक्षादि नहीं शास्त्रादि धर्म जिज्ञासा में जो शास्त्र ही प्रमाण है वैसा ब्रह्म में नहीं है ब्रह्म में क्या है शास्त्र भी प्रमाण है और अनुभवादि भी प्रमाण है ये अनुभव है तो ये अनुभव आत्मा का ही होता कभी भी हो रहा है तो आत्मा का होता है दूसरे का नहीं होता है केवल शास्त्र से प्रमाण सिद्ध तो होता है पुरुलमासा का वो धर्म जिज्ञासा केवल शास्त्र से प्रमाणित है किंतु तो ब्रह्म जिज्ञासा में अनुभव यथासंभव मीडिया प्रमाण है, मी है। इसीलिए अनुभवानी ये व्यवहार और अहम करोमी व्यवहार में अंदर है ये दिखाना चाहते हैं शिका का यहाँ शंका क्या किया जैसा देह को जानता है और उसके बाद मनुष्य अहम करके अनुभव करता है अध्यास करता है इसी प्रकार अनुभवामी में भी हो सकता है कि वो अहंकार रहता हुआ वो स्वयं अपने के साथ ही अभेद करके व्यवहार करता है मतलब अहंकार और कर्तव्य दोनों एक होकर के काम हो जाता है जैसे मनुष्य और मनुष्यत्व तो को जानने वाला दोनों अलग अलग होता हुआ अब ये करके काम कर रहे मनुष्यो होकर करके ऐसा अहंकार और अहंकार अहंकर्तव्य आँग मतलब अहंकार का जो विषय है दोनों मिलाकर के अनुभव बन सकता है ये ये आशंका आशंका है, थीका, थीका में है। में तब कहते हैं आशंकिया उसका उत्तर देते हैं कि अहंकार देखा जाट्यादिना तुय्य अभेद अभ्यासे आत्मत्वेन आत्म अजडे अनवच्छिने प्रदची तद्रीध्यासो न सिद्यती कितना कहने के लिए चिदात्मा के कहा सूर्य को इसलिए लाया कि क्योंकि आप जहां जो उदाहरण दृष्टांत दिया मनुष्योह मनुष्योह में दोनों को जोड़ना संभव है क्यों अहंकार देहयोह अहंकार और देह इन दोनों का जाट्य जड़ता आदि के द्वारा तुल्य वो देह में भी जड़दा है और अहंकार में भी जड़दा है क्योंकि अहंकार भी भूतक आये अहंकार मन मन का है तो लिंग शरीर में सूक्ष्म शरीर का अंश है तो उसमें भी जड़ता है इसमें भी जड़ता है स्वचेत तो नहीं है दोनों में दोनों में नहीं होने से दोनों मिल सकता है तुल्य तुल्य धर्म है मिल सकता है अभेद है उसमें अभेद अभ्यास हो जाएगा जैसा मनुष्यो हम करके जो अध्यास है यह अभेद अभ्यास है किसको लेके अहंकार और देह को लेके मैं मनुष्य हूं ऐसा अभेद अभ्यास हो जाएगा क्योंकि जड़तते है ना तुल्य स्वाद चित्व न वा नजड़े अनवच्छिन्न प्रदी चित्व रूप से मैंने चेतन रूप से और आत्म रूप से जो प्रदीय और वो क्या है अजड़ है जड़ से भिन्न है जड़ नहीं है वो अनवच्छिन्न प्रदी जी भी नहीं है अजड़े अनवच्छिन्ने अवच्छिन्न मान परिचिन्न परिचिन्न नहीं है अपरिचिन्न व्यापक है। ऐसे प्रतीजी प्रत्येक आत्मा में तब विपरीत अध्यास को न सिद्ध थी उसका विपरीत अध्यास नहीं हो सकता क्या विपरीत अध्यास वो अचित है अनात्मा है जड़ है ऐसा अध्यास नहीं हो सकता इसीलिए अहम अनुभवामी ये जो अनुभव रूप आत्मा में अहम कर्तृत्व जैसा भाव नहीं होता वो व्यापक दृष्टि से होता अब जैसा आपको इसको पहचानने के लिए ये शरीर धर्मों को अलग करके चिंतन करना पड़ेगा तो या अवस्था में शरीर धर्म नहीं रहने पर जिस आत्मा का अनुभव होता है निर्विशेष रूप से वो अनुभव को अपना स्वरूप जानकर चिंतन करेंगे तो ये अनुभव की बात समझ में आएगी ये चितात्मा है क्योंकि उसमें जो अंगार आदि कोई धर्म नहीं रहता तो ये परस्पर जो है जहां साम्यता है वहीं धर्म हो सकता है इसलिए अहंकार मनुष्यत्व आदि के साथ धर्म मिलाकर के अध्यास करेगा किंतु जो चिदात्मा और अचित जड़ इसमें दोनों का संबंध नहीं हो सकता है कह रहे हैं, क्यों नहीं हो सकता है क्योंकि वो विषयी है वो विषय नहीं बनता है विषय नहीं बनने से नहीं हो सकता इसको दिखाने के लिए चिदात्मा के का चितात्मक दीपादे विषय दीपादी जो है ना ये विषय होता है वो चिदात्मा तो नहीं है दीपादी दीपक जलता है दीपादी में उस, वो भी प्रकाशित होता है स्वयं प्रकाश है दीप स्वयं प्रकाश दीप है तो स्वयं प्रकाश दीप में हाँ वो चितात्मा नहीं है चिदात्मत्व अभाव चितात्मत्व नहीं होने से अपुनरुक्ति पुनरुक्ति मैंने जो पहले वो चिदात्मक उसके बारे में अहम प्रत्य, अस्मत प्रत्यय गोचरे विषय नहीं या अस्मत प्रत्यय गोचर से जिसको लिया और बाद में फिर चिदात्मा से दूसरे बार भी बोल रहा है दोनों में पुनरुक्ति दिखाई पड़ता है और पुनरुक्ति को हटाने के लिए कहा दो जो है तो वो पुनरुक्त नहीं है क्योंकि दीपादि के समान विषय रूप से मान करके अस्पत प्रत्यय गोजल हो सकता है और चिदात्मा जो है वैसा नहीं हो सकता यह भेद हो जाएगा इसलिए चिदात्मक तो अभाव है ये दीपादि विषय बनने से वो चिदात्मा नहीं है उसमें क्या है स्वयं प्रकाशत्व है स्वयं प्रकाशत्व में न अनुभव में स्वयं प्रकाश अपने अनुभव के लिए आपको किसी का आधार नहीं लेना पड़ता दीपक को अपने आप जानने के लिए मतलब अपने आप के अस्तित्व प्रकट करने के लिए किसी और प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती इसी प्रकार अनुभव को अनुभव रूप से प्रकट होने के लिए और किसी कारण की आवश्यकता नहीं होती ऐसी स्थिति है इसीलिए दोनों में कुछ साम्यदा है स्वयं प्रकाशत्व को लेकर के तो उसमें भेद करने के लिए कहा कि दीप आदि विषय बनते दीपादि स्वयं प्रकाश होने पर भी वो क्या बनता है विषय बनता है चिदात्मा स्वयं प्रकाश है तो विषय नहीं बनता इसलिए दोनों में भेद होगा इसलिए पुनरुक्ति इससे पुनरुक्ति नहीं है प्रत्यय प्रत्येक होते रहे चिदात्मा दोनों में पुनरुक्ति नहीं है एक आध